नमस्कार रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज शीतल माहेश्वरी आपके लिए लेकर आई हैं अमित श्रीवास्तव का व्यंग्य एक मुलाकात प्याज से इधर कई दिनों से देख रहा था कि अचानक प्याज का कद एकदम से बढ़कर सेलिब्रिटी माफिक हो गया है उसकी इज्जत कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हर कोई उसका नाम लेने भर से ही बड़ा फक्र महसूस कर रहा है और अगर कहीं किसी के पास वो आ गई फिर तो उसको रखने वाला किसी शहंशाह से कम नहीं जहाँ तक प्याज का मुझसे वास्ता है हम बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब रहे थे कभी हम दोनों के बीच कुछ छुपा नहीं था उसने मेरी सूखी रोटी को कई कई बार अच्छे जायके में बदला था मेरी जेब में रहकर मुझे कई बार लू लगने से बचाया था सो सोचा ये तो मेरे बचपन की दोस्त है आज बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है तो क्या हुआ चलो उससे एक बार मिल तो लेते हैं बस उससे मिलने की ठान ली लेकिन सच है किसी बड़े आदमी की तरह प्याज से मिलना भी आसान ना था अव्वल तो उसका ना पता था ना ठिकाना ना ही मेरे पास उसका कोई विजिटिंग कार्ड था लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले थे मैंने अपने एक कॉमन दोस्त लहसुन को पकड़ा और उससे प्याज का ठोर ठिकाना पूछा और कहा एक बार उससे मिलवा दो घर में भी सब कह रहे हैं कि मैं तो उसके बचपन का सुदामा हूँ वैसे कभी किसी बड़े आदमी से जान पहचान का ढोंग नहीं करना चाहिए बहुत मुश्किल से प्याज से मीटिंग फिक्स हुई एक फाइव स्टार होटल के एयर कंडीशन डाइनिंग रूम में मैं बहुत संकोच करते हुए अपनी सबसे अधिक कॉन्फिडेंस देती पोशाक में सज कर तय समय से पहले ही पहुँच गया मन ही मन ये सोच रहा था कि बच्चों की जिद के कारण क्या क्या नहीं करना पड़ता गलती मेरी थी ना शेखी वगारता ना ये दिन देखना पड़ता खैर थोड़ी देर बाद वहाँ प्याज सज संवर कर अपनी सहेलियों के साथ मुझसे मिलने आ ही गई अपने बचपन के दोस्त से इतने दिनों बाद मिलने पर मेरी आंखों में आंसू आ ही पाए थे कि वो मुझे चिढ़ाने के अंदाज में हँसते हुए बोली तुम अभी भी रहे वही गंवार के गंवार अब मुझसे मिलकर कोई रोता नहीं बल्कि गर्व करता है और अपने को धन्य समझता है मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर पर एक बात बताओ पहले तो तुम हर आमो खास से बहुत खुली मिली थी सबको उपलब्ध थी सबकी शादी ब्याह गाने बजाने में दिख जाया करती थी पर पर अचानक एक चीते हुए विधायक या सांसद की तरह अपने चुनाव क्षेत्र से गायब क्यों हो गई? इस पर वो हुए हुए और उंगलियां नचाते हुए बोली, इसमें क्या परेशानी है? तुम्हारा कोई काम कहीं रुका हो तो बताओ मेरा बहुत बड़े बड़े लोगों के यहां आना जाना लगा रहता है उन सभी से अच्छी जान पहचान हो गई है तुम्हारा काम हो जाएगा बस मैंने कहा नहीं मुझे कोई काम नहीं है मैं तो बस तुमसे मिलने आया था और ये बताना था कि तुम्हारे गायब हो जाने से गरीब आदमी को खाने पीने का स्वाद बेमज़ा हो गया है एक तुम्हारा ही तो सहारा था वो भी छिन गया और अंत में मैंने ये भी कह ही दिया मन की भड़ास निकालने के लिए कि अमीरों से दोस्ती अच्छी नहीं ये किसी के नहीं होते तुम भी ऊबकर और तुम्हारी पूरी कीमत निकाल कर एक दिन अचानक तुम्हें सड़ा गला कर फेंक देंगे हम गरीबों के ही पास जब तुम्हारी कोई कीमत नहीं बचेगी लेकिन मेरे दोस्त मेरे दोस्त ये मेरा वादा है हम तब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे